मंगल श्री चैतन्य चैतान श्रीमद महाप्रभु आत्माकर्षी श्लोक की व्याख्या कर रहे आत्मा राम था की भक्ति भूत उसमें आत्मा शब्द की व्याख्या करते हुए पूर्व प्रसंग में ये निरूपण कर आए के आत्मा का मोक्ष अर्थ ब्रह्म है और ब्रह्म की आराधना करने वाले जो जन हैं वे तीन प्रकार के हैं मुक्शु रूढ़ दशा में प्राप्त जीवन मुक्त और मुक्त जन ये तीन प्रकार के जन जन्म जन भी माने जो संसार के कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं वे भी श्री कृष्ण के गुणों से आकर्षित हो जाते हैं जिनने समाधि में ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया और अपने आप को समाधि में ब्रह्म के साथ में मिला दिया है। उनके यद्यपि स्थूल सूक्ष्म शरीर अभी हैं, सूक्ष्म स्थूल कार्य शरीर तीनों हैं, परंतु तो उनका बाद हो चुका है लय नहीं हुआ है वे लोग हो गए जीवन मुक्त जिनको तीनों प्रकार के शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर इन तीनों शरीरों का जिनका लय हो गया है वे हो गए मुक्त वे मुक्त जन्म भी श्री कृष्ण में समाराधना करते हैं अब रही जीवन मुक्त की बात उस प्रसंग को ही कह रहे हैं उसी प्रसंग में जीवन मुक्त बीच वाले जो हैं रूढ़ दशा में जो विराजमान हो अधरूढ़ दशा में जो विराजमान ऐसे जो जन हैं माने तीन स्थिति हुई एक है मुक्ति चाह रहा है उसको कहेंगे एक ने भजन प्रारंभ कर दिया उसको कहेंगे रूढ़ और जिसका भजन पक गया है समाधि लग गई है उसको हम कहेंगे अधरू और अधरूढ़ के बाद में जिसके शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीनों का लय हो गया मुक्त तो मुक्त जीवन मुक्त जीवन मुक्त दो प्रकार के रूढ़ा अभी समाधि लगा रहे हैं समाधि से दो हो गई ये रूढ़ा हो गए। किसी का भजन पक गया किसी का भजन अभी पक रहा है और जो चाह रहे हैं वे हो गए रूढ़ तो इसमें अब जीवन मुक्त बीच वाले जो जन हैं उनकी दशा का वर्णन कर रहे हैं कि वे भी श्री कृष्ण में अजित की रति करते हैं जीवन मुक्त अनेक से दुई भेद जान जीवन मुक्त अनेक प्रकार के हैं कारका का संख्या इक्यानवे नाइनटी वन ये प्यार संख्या जीवन मुक्त तो अनेक जीवन मुक्त अनेक हैं पर इन अनेकों को दो भागों में हम बांट सकते हैं एक हैं भक्ति से और जीवन मुक्त होने वाले और दूसरे हैं ज्ञान से जीवन मुक्त प्राप्त होने वाले कोई भक्ति से भी संसार के आसक्ति उनकी दूर हो गई और शरीर भले बना हुआ है परंतु उनको संसार से कोई संसार के सुखों से कुछ लेना देना नहीं ऐसे हो गए भक्ति के कारण जीवन मुक्त कुछ लोग हैं जो कि ज्ञान के कारण जीवन मुक्त हैं ज्ञानी हो गए हैं तो वे जो तुरी अवस्था में अभी अः विराजमान है ऐसे जो जन हैं, उसको ज्ञान में कहीं तुरी अवस्था कहा माने वो है वो जीवन मुक्त अभी शरीर उनका छूटा नहीं तो ऐसे जो जन हैं, वे भी कृष्ण का भजन करते हैं भक्ति जीवन मुक्त गुण आकृष्ट को गुणों कृष्ण भजे भक्ति में जो जीवन मुक्त है वो गुणों से आकृष्ट होकर के कृष्ण का भजन करने वाला है परंतु शुष्क ज्ञान में जो जीवन मुक्त है वो शुष्क ज्ञान को भक्ति को यदि नहीं अपनाएगा तो जीवन मुक्त होने पर भी उसको नीचे गिर सकता है कि संभावना रहेगी वह नीचे घिर सकता है शुष्क ज्ञाने जीवन मुक्त अपराधे अधो भज वो शुष्क ज्ञान में यदि उसके पास में अपराध बन गए तो फिर उसका नीचे अधपतन हो जाएगा भक्ति है तो भक्ति अपराध से बचा लेगी पर शुष्क ज्ञानी को अपराध से नहीं बचाएगी जिसके लिए कहा यह नेिंदाक्ष विमुक्त मान नई तो अस्वभा अभिशुद्ध बुद्धय आरुई आरोप परम पदम तथा पतनते नाद्रित युष्मे निर्विन्दाक्ष विमुक्त मान्य किसी ने भक्ति का आश्रय भी लिया फिर तो भक्ति का आश्रय लेकर के जब उसको भक्ति की कृपा से थोड़ी थोड़ी सी समाधि में ध्यान लगने लगा भगवान का विकल्प और निर्विकल्प दोनों प्रकार का ध्यान लगने लगा और वो ध्यान के खुले पर नहीं माने तो मुक्त हो, हो गया तो अब मुझे भक्ति की क्या आवश्यकता है ऐसा विचार करके यदि उसने भक्ति छोड़ दी और यदि कहीं उसके हृदय में गलती से भी ये एक अपराध हो गया कि भगवान ने सारे श़... जगत को रचना की अपनी माया से उन भगवान ने अपनी माया से अपने लिए भी एक शरीर बना लिया हो मुरली मनोहर कौन तो सी बड़ी बात है हाय हाय भगवान के शुरू को माइक मान लिया उसने तो फिर वो ऊपर चढ़कर के धम नीचे गिरेगा और ऊपर से जो नीचे गिरेगा उसको ज्यादा चोट लगेगी यदि भगवान के रूप का ध्यान करके ही तो ब्रह्म जी हुआ है ब्रह्म ब्र, की अनुभूति हुई है और फिर भगवान के स्वरूप को उसने यदि मान लिया कि ये कहीं मायक है जैसे माया के द्वारा उन्हें सारे संसार की रचना की ऐसे उनने अपने भी नामधाम रूप लीला पलकर को प्रकट कर लिया और भगवत स्वरूप को यदि उसने मायक मान लिया तो भक्त महारानी तुरंत ही रूठ जाएंगी और भक्त महारानी जैसे ही रूटी वैसे ही, ही भक्ति अंतर्धान होंगी अंतर्धान होने के साथ साथ ज्ञान भी अंतर्धान हो जाएगा और उनकी जो ब्रह्मस्पूर्ति है वो भी गई आई और फिर भगवान का अपराध करने के कारण नीचे गिरेगे तो यह अरविंदाक्ष ब्रह्मा जी गोपाल जी की आराधना करते हुए कह रहे हैं ब्रह्म मोहन लीला में बचा बालक चौराने के बाद में वहां पर कह रहे हैं कि हे अरविंदाक्ष ये जितने भी देवता है वे सब प्रार्थना कर रहे हैं गर्भस्तुति में गर्भ में भगवान आये हुए उस समय कि हे भगवान हे अरविंदाक्ष कमल नये विमुक्त मानना कुछ लोग हैं विमुक्त मानी कुछ लोग हैं विमुक्त कुछ लोग हैं ज्ञान मानी कुछ लोग हैं ज्ञानी चार प्रकार के लोग हैं ज्ञान ज्ञान मन मुक्त और ज्ञानी कौन है जो भगवत स्वरूप को भी चिन्ह में मानते हैं और भक्ति के द्वारा ही मुझे भगवान की प्राप्ति ब्रह्म की प्राप्ति है तो वह मुबासक परंतु भक्ति के द्वारा ही मुझे ब्रह्म की प्राप्ति होगी और भगवान का स्वरूप जो सभी ध्यान में कर रहा हूं वह सभी ज्ञान मायब नहीं है वह चिन्ह में है वे लोग होंगे ज्ञानी अब भगवान के स्वरूप को चिन्हय मानते हुए जिनके तीन शरीर लय को प्राप्त हो गए वे हो गए मुक्त स्थूल देह सूक्ष्मदेह और कारण शरीर ये तीनों की तीनों शरीर इनका लय हो गया बाद नहीं बल्कि लय हो गया तो वे हो गए मुक्त अब दूसरे प्रकार के लोग आए जो भक्ति का आश्रय तो ले रहे हैं परंतु भक्ति का आश्रय लेकर के शुरू शुरू में ज्ञान उनको कुछ कुछ ज्ञान का आभास हुआ फिर मन में विचार कर रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति विवेक के द्वारा ही होगी भक्ति की क्या आवश्यकता है हम तो सनसन विवेक सन इतना सा अनुभव करेंगे क्या चीज माया है क्या चीज ब्रह्म है कौन सी चीज मिथ्या है कौन सी चीज अमिथ्या है केवल इसका विवेक रखेंगे ससद विवेक ऐसे लोग केवल ज्ञानी मंदिर हैं ज्ञानी नहीं, है। नहीं है। क्योंकि भगवान के स्वरूप कोई में चिन्ह में नहीं मानते हैं भगवान के स्वरूप को माइक मान रहे हैं और वे ब्रह्म प्राप्त करने के लिए केवल ज्ञान या का विवेक इसको ही साधन मान रहे हैं कह भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है जी ब्रह्म की प्राप्ति तो ससल विवेक से होगी तो ऐसे लोग ज्ञाने मन्य ज्ञानी नहीं क्योंकि उनका ये ज्ञान कभी भी एक लहर में आने पर माया की समाप्त हो सकता है परंतु वास्तविक ज्ञानी कौन से हैं बोले जो भगवत स्वरूप को भी चिन्ह में मानते हैं मंद विचार करते हैं कि सत्सद विवेक उपयोगी तो है परंतु सत्सल विवेक के द्वारा संसार की निवृत्ति नहीं होगी ज्ञान है सात्विक भक्ति है निर्गुण निर्गुण के द्वारा ही संसार की निवृत्ति होगी ऐसा जो विचार करते हैं वे हैं ज्ञानी तो दोबारा बता दें दो चार प्रकार के आदमी हैं एक हैं ज्ञान मन्य, दूसरे हुए ज्ञानी तीसरे हुए मुक्तम मन्य, चौथे हुए मुक्त इनमें दो तो संगीत हैं प्रशंसनीय हैं और दो विगीत ज्ञान मन्य भी विगीत भी है निंदनीय है ज्ञान मन कौन बोले जो ये विचार करता है कि अजय ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए उपाधि को हटाना ये मुख्य है और उपाधि हटेगी सत्सत विवेक से भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है हम क्यों भक्ति में फंसे इसलिए हम तो केवल माया तत्व को जीव तत्व को ब्रह्म तत्व को पहचानेंगे माया को हटाओ विवेक के द्वारा भक्ति भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है राम नाम जब की कोई आवश्यकता नहीं भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं ऐसे लोग उनको तो ये शुद्ध करने में ही बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा भक्ति का आश्रय है नहीं केवल विवेक विवेक ले रहे हैं तो विवेक के आधार पर पंडिताई आई झारने लग जाएंगे और कुछ मिलेगा ही नहीं ऐसी लोगों की दशा का वर्णन कर रहे हैं कि ये ने विमुक्त मानना ये ज्ञाने मंद होंगे ऐसे लोगों को कभी थोड़ा सा भी विवेक ने कहीं प्रभाव डाला भक्ति जो उन्होंने संस्कार में कभी रही होगी बाद में भक्ति का त्याग कर दिया ऐसे लोगों को भक्ति की कृपा के द्वारा कभी मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हूं ये एक जरा सी आभास मात्र हुआ और आभास मात्र में वे विचार अजय साहब मैं तो मुक्त हूं हम तो हो गए मुक्त तो वे दूसरे प्रकार के जो व्यक्ति हुए वे हुए ज्ञान से मुक्ति अभी मुक्त हुए नहीं है माया कारण शरीर उनके साथ में जुड़ा हुआ है मैं दे हूं या अज्ञान कहीं न कहीं अवचेतन में अनकॉन्शियस में उनके दिमाग में कहीं बसा हुआ है उसकी गंध गई नहीं तो वे हुए मुक्ति मन ये दोनों के दोनों निंदनी विनीत केवल ज्ञान के द्वारा मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो गई हो हो जाएगी भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं वो हुआ ज्ञान मन मुझे अब ब्रह्म की स्पूर्ति हो चुकी है और मैं ब्रह्म हो गया परंतु हुआ नहीं है ऐसा व्यक्ति कहलाएगा मुक्ति क्योंकि इन दोनों ने ही भक्ति का जब तक आश्रय लिया तब तक तो ज्ञान भी उनमें टिकेगा और उनमें मुक्ति मंदिर मुक्ति स्वरूपता भी टिकेगी परंतु तो जैसे ही उन्होंने भगवत स्वरूप को प्राकृत करके माना वैसे ही भक्ति अंतर्धान होगी स्वामी की निंदा भक्ति सहन नहीं कर सकती है भक्ति हो जाएंगी अंतर्धान और भक्ति अंतर्धान जैसे ही हुई वैसे उनका ज्ञान और भगवत स्फूर्ति ब्रह्म स्पूर्ति भी अंतर्धान हो जाएगी तो वे लोग नीचे गिरेंगे। ऐसे ही दूसरे प्रकार का जो मुक्ति मन है उसकी निंदा करते हुए देवता कह रहे हैं श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कि हे अरविंदाक्ष विमुक्त मानना जो विमुक्त मानी है है नहीं मुक्त परंतु तो, मैं तो अब मुक्त हो गया मेरे दिमाग में बैठ गया है संसार अलग वस्तु है आत्मा अलग वस्तु है देह अलग वस्तु है उपाधि और उपाधि आत्मा अलग वस्तु है और मैं आम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं ये विचार कर रहे हैं सो हम ऐसा विचार कर रहे हैं तत्व तो ऐसा विचार कर रहे हैं भक्ति की अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं है भक्ति को उन्होंने छोड़ दिया ऐसे लोग आरुह कृ परम पदम बड़े कठिन से ऊंचे चढ़ते हैं परंतु पतन तधा ऊपर से फिर नीचे गिरते हैं क्योंकि नादृत युष्म उन्होंने आपके चरणार्थ बिंद का नादृत अनादर करना शुरू कर दिया अभी तक आदर कर रहे थे परंतु तो न आदृत युष्म आपके चरण कमलों का वे आदर नहीं कर रहे हैं भगवत स्वरूप को माइक समझ रहे हैं तो हाय भक्ति अंतर्धान होगी होगी स्वामी की निंदा को सुनकर के और अनादर भगवान का स्वरूप पर अनादर करने पर उनको नीचे अधपतन की प्राप्ति हो जाएगी ऐसे लोगों का एक नाम दिया गया उनको कहा गया रूढ़च्युत रूढ़च्युत उनको कहते हैं जो ऊंचा चढ़ करके ऊपर से नीचे गिरे ये ज्ञानियों की निंदा कर दी रूढ़च्युतों की निंदा कर दी भक्ति के कारण ही चढ़े तो निशानी हट गई तो ऊपर से नीचे गिरे ऐसे लोग तो केवल ज्ञान के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है और उन ज्ञानियों को भी कभी कोई वैष्णव की कृपा हो तो ठाकुर आकर्षित कर लेते हैं और विज्ञान निष्ठा को छोड़कर के फिर भगवत भक्ति में निष्ठा धारण करते इसी बात को गीता में कहा गया ये जो श्रीमद भागवत का श्लोक दिया था रूढ़च्युत होने का इसी बात को गीता में कह रहे हैं कि ब्रम्हभूत आत्मा न शोचति न कांक्ष सर्वेश भूतेशु मद भक्ति लभते पराम श्लोक की कई बार व्याख्या की जा चुकी है फिर दोहरा दें ब्रह्मभूत ब्रह्मभूत का तात्पर्य है कि भगवान ने उसे श्री गुरुदेव के माध्यम से यह बता दिया है कि तेरा स्वरूप इस मंजरी का स्वरूप है पार्षद स्वरूप की श्री गुरुदेव की कृपा से उसको कहीं कंफर्मेशन हो गया है ठाकुर ने जो स्वरूप दिया था दीक्षा दिक, काल में उस स्वरूप का उसको कहीं गुरुदेव के द्वारा उसका स्थापन भी हो गया है और फिर वह ब्रह्म भूत ब्रह्म जैसा हो गया है ब्रह्म भूत का तात्पर्य है ब्रह्म जैसा हो गया है, जैसा ही हो गया है अभी यथावस्थित शरीर भी है परंतु यथावस्थित शरीर में मेरा ये मंजिल स्वरूप है मेरा ये दास स्वरूप है ये सखा स्वरूप है ये बात्सल्य पर का अनुगत्य यशोदा के अनुगत्य में मेरा ये स्वरूप है नंद यशोदा के अनुगत्य में कोई भी जिसका जो भाव है उस भाव के अनुसार ब्रह्म भूता वह ब्रह्म भूत होकर के विराजमान ब्रह्म भूत का मतलब है ब्रह्म भूत माने पार्षद जैसा पार्षद नहीं हुआ है भूत शब्द के द्वारा दिखाया पार्षद जैसा हो गया ब्रह्मशब्द पार्षद के अर्थ में आता है जैसे गोपाल तापनी उपन्नद में कहा गया कि सप्तपुरी तासाम मध्य ब्रह्म माने मथुरा पुरी को ब्रह्म पुरी कहा तो ब्रह्म का तात्पर्य है भगवत स्वरूप पुरी भी भगवत स्वरूप होकर के सप्तपुरी में श्री मथुरा वह ब्रह्म पुरी है ब्रह्म रूप है गोपाल की वो पुरी है गोपाल वहां पर निवास करते तो ब्रह्म का तात्पर्य पार्षद तो ऐसा व्यक्ति प्रसन्न आत्मा उसका मन सदा प्रसन्न रहेगा क्योंकि कृष्ण सानिध्य उसको मन में सर्वदा प्राप्त है प्रसन्न आत्मा, वह प्रसन्न आत्मा होकर के रहेगा अर्थात भगवत स्फूर्ति उसके हृदय में बनी रहेगी इसलिए वो प्रसन्न हो चित्त होकर के रहेगा न नोचती उसे इस बात का सोच नहीं होगा कि हाय पहला कैसा सुंदर कर्म कांडी था नित्र त्रिकाल संध्या करता था अग्निहोत्र करता था षटकर्म जो देवता ऋषि पितर इनकी पूजा में निरंतर निरंतर छ कर्म यज्ञ करना यज्ञ कराना दान देना दान लेना स्वाध्याय करना स्वाध्याय कराना ये शट कर्म करते हुए कैसा विद्यमान था परंतु तो आप कहाँ सब कुछ छूट गए न संध्या होती है न बंधन होता है न बल वैश्वेव होता है न कर्म होते हैं कुछ भी नहीं हो रहा है तो उसको सोच भी होता है जिसने भी दीक्षा ले ली है उसके कर्म छूट जाए तो हाय मेरा कर्म छूट गया इसके लिए ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा प्रसन्न आत्मा प्रसन्न भी है और न शोचती वह शोच भी नहीं करता है और न कांती उसकी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं दोबारा लौट जाऊं उसी में वो तो संसार के सुखों को नहीं चाहेगा न कांक्षति संसार के सुखों को नहीं चाहता है वह चाहता है श्री गोविंद की चरण सेवा मुझे प्राप्त हो समेश भूतेश वह जीव मात्रों में सर्वत्र सम बुद्धि रखता है अर्थात अपने स्वरूप का अपने भक्ति के इष्ट के स्वरूप का सबके हृदय में दर्शन करता है सम सर्वेशु भूतेषु मत भक्तिम लभते मत भक्तिम कुरते नहीं कहा विष्णु चकुर्थी जी की टीका है सार्थवर्ष में विष्णु चकुर्थी कह रहे हैं कुर्ते का तात्वय है कि उसने भक्ति की नहीं मद भक्तिम लभते ज्ञान तो उसका लुप्त हो जाता है परंतु भक्ति लुप्त नहीं होती और इसके लिए उन्होंने दृष्टांत दिया जैसे मूंग की दाल कोई बहु भी रही है और उसके हाथ में हरे रंग का एक नग था अंगूठी में से वो निकल करके दाल में मिल गया अब वो ढूंढ रही है सास कर रही है क्या हुआ बोले वो, वो अंगूठी थी इसका नग नहीं दिख रहा है कहाँ है हरे रंग का था तू कहीं गई तो नहीं बोले कहीं नहीं गई कही। बिल्कुल कोई बात नहीं यही थी ना एक काम कर ये आज पूरी की पूरी दाल कर ले बोले इतनी दाल बिल्कुल नहीं कोई बात नहीं समझ में कहीं काम में आ जाएगी कोई बात नहीं कर ले पूरी दाल जब उसने पूरी की पूरी पराठ में जितने भी मूंग थे उस पूरे मुंग को चढ़ा दिया तो मूंग मूंग तो गल गए जैसे ही उसने चढ़ाया वैसे ही खर खा कुछ बोले सो जोर से पुकारी सासू जी सासू जी मां मां देखो मिल गई मिल गई तो मत भक्ति लाभते मत कुरते उसने दाल में वो हीरा पैदा नहीं किया है मत भक्ति लाभते उसको मिल गई ऐसे ही भक्ति में ज्ञान साधन में जो भक्ति थी वो भक्ति नष्ट नहीं हुई सात्विक होने के कारण ज्ञान का लय हो जाता है परंतु तो गुणातीत होने के कारण मोक्ष अवस्था में भी या शुद्ध अवस्था में भी भक्ति का लय नहीं होता है भक्तिम कुरते न कह करके भक्तिम लबते भक्ति उसे मिल जाती है भक्ति का नाश नहीं होता है तो वो पराभक्ति उसको प्राप्त करता है जब उसके हृदय में पराभक्ति बनी रहती है तो फिर शक्ति कहती है अरे ये तो पराभक्ति का जीव है भाई इसको ज्ञान में में डाल हो, तो श्री योग माय जी उस जीव को तब पार्षद देह प्रदान कर देती है अर्थात प्राक देह तो उसका पहले ज्ञानी का भी छूट गया और भक्त का भी छूट गया परतु भक्त को तो पार्षद देह मिल जाएगा ज्ञानी को पार्षद देह नहीं मिलेगा वो ब्रह्म में सायुज मात्र प्राप्त करके राज रह जाएगा। तो राजी ने इसी तरह से यहां पर व्याख्या की तो ज्ञानी जो है उसका तो रूढ़च्युत हुआ ऊपर चढ़ करके नीचे गिरा परंतु भक्त रहित ज्ञानी भक्त रहित ज्ञानी नहीं है भक्ति है तो भक्ति की कृपा से फिर ब्रह्म साहुझ हो जाएगा परंतु तो यदि किसी ने संत कृपा को भी प्राप्त किया है तो संत कृपा को प्राप्त करने वाला ऐसा जो व्यक्ति है वह मद भक्ति लगभग मोक्ष को प्राप्त होने के बाद में भी भक्ति की कृपा प्राप्त करता है और भक्ति की कृपा से उसे पार्षद देवी की प्राप्ति हो जाती है बोलो लालीलाल की जय ये सबसे बड़ी वस्तु उपलब्धि हुई संसार की नृति हुई अभी भी अधूरे अधूरी प्राप्ति पूरी प्राप्ति नहीं मोक्ष की प्राप्ति हो गई यह भी अभी पूरी प्राप्ति नहीं अधूरी जब पार्सद स्वरूप की प्राप्ति हो गई तब भी अभी पूरी प्राप्ति नहीं पार्शद स्वरूप की प्राप्ति हो करके नित्य पड़कर का अनुगत्य ग्रहण करने पर जब सेवा मिली नुकुंज मंदिर में जाकर के योगपीठ में प्रवेश किया तब जीवन की परिपूर्णता की प्राप्ति हुई तो मत भक्तिम लभते परम सेवा सुख को लभते न तो करते उस समय वो कर नहीं रहा है कृपा के कारण सेवा सुख जो था वह उसे प्राप्त हो जाएगा और उसके अनुरूप सामग्री भी उसको प्राप्ति हो जाएगी इस प्रकार मन मन्य और मुक्तम मन्य ठाकुर यदि कृपा करें तो उनके हृदय में भक्ति का आश्रय ग्रहण होगा तो वे प्रीति करने लग जाएंगे जो वास्तविक ज्ञानी भक्ति को आश्रय लेकर के चले उनको भी श्री पार्षद देवी की प्राप्ति हो जाएगी और जो मुक्त हो गए हैं उनको भी पार्षद देवी के पहले मुक्त हुए फिर भक्ति की कृपा से उनको पार्षद दे की प्राप्ति हो गई ऐसे लोगों को भी पार्श्वदेही की प्राप्ति हो जाएगी इसीलिए श्री मसव सरस्वती जी वे एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि अद्वैत बीथी पथिक कई उपास्या बोले अजी हम कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे हम कौन थे बोले अद्वैत बीथी के जो पथिक हैं बड़े बड़े ज्ञानी वे भी हमारी आराधना करते थे दक्षिणा मूर्त नमः कहकर के परम कृपालु उन ब्रह्म तत्व का जिन्होंने उपदेश दिया ऐसे गुरुदेव को दक्षिण मूर्ति श्री भगवान को गुरुदेव भगवान को हम प्रणाम कर रहे तो अद्वैत भी थी पथि भी उपास्या अद्वैत भी थी पथिक हमारे दस हजार शिष्य थे हमारे हजार शिष्य थे इतने हम प्रसिद्ध थे और उनके द्वारा हम उपास्य थे स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा हमने ये दीक्षा प्राप्त कर ली थी कि हम परिपूर्ण रहेंगे हम मैं और इस भावना में निज आनंद के परम ऊंचे सिंहासन के ऊपर हम विराजमान थे और उसके लिए ही प्रयत्नशील थे सर्वदा यह विचार के मैं शरीर नहीं हूं मैं ब्रह्म हूं मैं ब्रह्म हूं शिवो हम शिवो हम शुभो हम शुभ हम, हम ये जैसे अनुभूति करता है इस प्रकार मैं अनुभूति करते हुए स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा में निर्गुण ब्रम्भ था निर्गुण ब्रह्म हूं परंतु सठेन के नाप वयम हठे नो किसी भले आदमी ने हमको अपना दास बना लिया होता तो उतनी नाक कटने की बात नहीं हो गई अब तो बिल्कुल नाक कहीं रही नहीं पूरी जड़ से ही कट गई एक के हाथ हम चढ़ गए उसके हत्थे चढ़ गए किसी भले आदमी के हत्थे चढ़ते तो ठीक था परंतु इस शठ के हाथ चढ़ गए एक ऐसा शठ मिल गया कि उसने बिल्कुल हमको बांध लिया है सठे नो के नापी उसकी चंचलता का क्या वर्णन करें उसमें अनेक गुण हैं परंतु तो गुण होते हुए भी बड़ा शठ है उस शठ के चढ़ गए हैं दासी करता कहा तो ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे परंतु तो आज वो ने हाय हमको अपना दास बना लिया गोप वधु बिटेनो अरे कोई भला आदमी होता तब भी ठीक है अब ये कहने में भी शर्म आती है कि कैसे कहें कि हम किसके दास हुए हैं बोल गोप कोई पराई गोप है उसका भी बिट, उसका भी कोई उपति है हाय हाय उसके दास हाँ, हाँ, जगत में कहूं दिखाने लायक जैसे जगह नहीं रही है तो कहा तो ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे परंतु तो बश भी हुए तो किसके हत्ते भी चढ़े तो किसके गोप वधु बिटेनो गोप वधु का जो बिट है उपपति है उस उपपति के जो है उसने अपने गुणों से हमको बशीभूत कर लिया है परंतु फिर भी प्रसन्न है है तो है ठीक है पहले इतना परंतु अब उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है जो हुआ तो हुआ यहां पर भी ठीक ही है परंतु निंदा के माध्यम से यहाँ स्तुति की जा रही है ये व्याज निंदा, व्याज स्तुति ये व्याज के माध्यम से यहाँ निंदा के बहाने ऊपर से की जा रही है निंदा। और भीतर परम परम आनंद अनुभव किया जा रहा है कि आहा बहुत अच्छा हुआ जो वो छूटा और आगे श्री व्रजेंद्र नंदन गोपीजन गोपी उसके प्यारे होकर के हम विराजमान हुए हैं दासिकता गोप बिटे भक्ति बल प्राप्त स्वरूप दिव्य देह पाए भक्ति के बल पर मोक्ष हो जाने पर भी योग माया फिर उसे दिव्य देह प्रदान करेंगी कृष्ण गुणाकृष्ट होया भजे कृष्ण पाए वो कृष्ण गुणों से आकृष्ट होकर के ऐसा जो मुक्त है वह भी कृष्ण का को प्राप्त करता है श्री ब्रह्मी इसकी यदि विश्वनाथ चक्री जी की टीका देखेंगे बहुत स्पष्ट रूप से विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बहुत सुंदर टीका की है और उसमें चार कैटेगरीज बनाई है उन्होंने एक बनाई है ज्ञानी मन दूसरी ज्ञानी तीसरी बनाई है मुक्तम चौथी बनाई है मुक्त और चारों जन ज्ञानियों के चार विभाग जो ज्ञान के द्वारा भगवत भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं ये चारों जने श्री कृष्ण का आराधन करते हैं जो पांच में हैं पंचम पुरुषार्थ भक्ति के द्वारा जो आराधना करने वाले हैं उनको तो पार्श्वदेह मिलेगा ही परंतु ये लोग भी इनमें दो जने हैं विगीत और दो जने हैं संगीत माने आदरणी जो भक्ति को आदर दे करके ज्ञान के द्वारा सासद विवेक रखते हैं वे हुए ज्ञानी और ज्ञान के द्वारा जिन्होंने भगवत स्वरूप को चिन्मय माना भले भगवत स्वरूप की अब वे आराधना नहीं कर तो रहे हैं ब्रह्म ज्योति की आराधना कर रहे हैं परंतु कभी भी भगवत स्वरूप के विषय में उनके हृदय में हीनता का भाव नहीं भगवत स्वरूप को चिन्मय ही मान रहे हैं कृष्ण मंदे जगत गुरु कृष्णात्मपरम के मत तत्व जाने यही मान रहे हैं भजगोविंदम भजगोविंदम गोविंद स्वरूप को जो श्री शंकराचार्य भक्तपाद जैसे करके मान रहे हैं वे तो मुक्त हो जाएंगे और जो ऐसे नहीं हैं वे मुक्त नहीं होंगे भगवत स्वरूप को यदि प्राकृत मान लिया माइक मान लिया उस स्वरूप की निंदा कर दी तो भक्त महारानी तुरंत ही रूटेंगे भक्त मानी रूटते ही उनका ज्ञान भी रूठ जाएगा अब इसी को आगे कह रहे हैं कि मुक्ति हित्व्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति बोले अजी कहां तो हम अत्यंत सायुज्य प्राप्त करके विराजमान हुए और अब भक्ति करेंगे तो कहीं सेव्य सेवक भाव द्वैत तो भाव रखना पड़ेगा तो यह तो कहीं न्यूनता रह गई डिमोशन हुआ प्रमोशन नहीं हुआ कहा तो ब्रह्म में जाकर के ब्रह्म ही बन गए थे और अब ब्रह्म के दास बने तो दास बनना तो एक डिमोशन की बात हुई ब्रह्म तो बने नहीं दास बने तो कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं समझना चाहिए तत्वतः तो ब्रह्म प्राप्ति जीवन का फल नहीं है ब्रह्मानुभूति जीवन का फल है ज्ञानी जन भी ब्रह्म प्राप्ति को जीवन का फल नहीं मानते हैं ब्रह्मानुभूति को जीवन का फल मानते हैं और ब्रह्मानुभूति तब पूर्ण होगी जब ब्रह्म के चार प्रकार के माधुर्य का पूरा अनुभव कर दिया जाएगा अन्यथा ब्रह्मानुभूति निर्विशेष जो ब्रह्मानुभूति है वह पूर्ण नहीं है सविशेष ब्रह्मानुभूति ही पूर्ण है इसलिए ऐसा मत समझो कि हम मुक्त नहीं होंगे हम में कहीं जीव भाव बना रहेगा मोक्ष को प्राप्त करके ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए क्योंकि मुक्तिर हित्वान रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति जीव भाव बना रहने पर भी सेव्य भाव बना रहने पर भी हम कहीं जो माधुर्य का अनुभव है वो माधुर्य का अनुभव प्राप्त करने के योग्य होकर के विराजमान हो जाएंगे जीव भाव तो उनका भी समाप्त नहीं होगा जो ज्ञानी है वैष्णवों का सिद्धांत भी यही है कि मोक्षी की स्थिति में भी जीव का जीव स्वरूप समाप्त नहीं होता है परंतु उसका अलग से जो अनुभव है वो अनुभव उसका समाप्त हो जाएगा परंतु जीव कोई ब्रह्म बन जाएगा ऐसा नहीं क्योंकि ब्रह्म सूत्रों में एक सूत्र आया कि सृष्टि आदि व्यापार विवर्जम सृष्टि आदि व्यापार कर सकने में वो जीव मोक्ष की स्थिति में भी सम, समर्थ नहीं होता है जो मुक्त हो गया वो जगत की रचना नहीं कर सकता है ठीक है संसार बंधन उसको नहीं मिले संसार का कष्ट नहीं मिला है परंतु तो ईश्वर बन जाएगा ऐसा नहीं वो एकदम ईश्वर नहीं बनेगा तो मोक्ष बनने पर भी जीव का स्वरूप भी नित्य है और वो नित्य स्वरूप समाप्त नहीं होगा तो मुक्ति हित्वा अन्यथारूपम मुक्ति का अर्थ क्या है मुक्ति का अर्थ ब्रह्मा नहीं है मुक्ति का अर्थ है मैं माया का दास हूं इस भाव को दूर करना अभी तक था मैं माया का दास अब मैं हो गया हूं कृष्ण का दास मोक्ष की स्थिति है अन्यथा रूप माने मैं आ, माया का दास हूं इस भाव को त्याग करके स्वरूपेण व्यवस्थित जिसका मैं अंश हूं उसका मैं दास होकर के विराजमान हूं यह हुआ मुक्ति का स्वरूप तो श्रीमद भागवत में मुक्ति के इस स्वरूप की मुक्ति की परिभाषा दी गई कि मुक्ति हित्वा अन्यथा स्वारूप अन्य स्थारूप क्या है कि मैं माया का दास हूं यह है अन्य स्वारूप स्वरूप क्या है मैं कृष्ण का विभिन्न अंश हूं दोबारा दोबारा कहते मैं कृष्ण का विभिन्न अंश हूं मैंने कृष्ण से अलग स्वरूप का अंश न होकर के कृष्ण से अलग उनका ही एक अंश हूं तो अपना स्वरूप मैं अणु हूं और कृष्ण से विभिन्न होकर के स्वरूप शक्ति से भिन्न होकर के विराजमान और मेरा अपनी स्वरूप शक्ति यही है कि मैं कृष्ण का दास हूं जिसका जो अंश है वो उसकी सेवा करे इस स्वरूप को धारण करके विराजमान हो तो मुक्ति का तात्पर्य है संसार से मुक्ति होना फिर स्वरूप का तात्पर्य है कि अन्यथा रूप था कि मैं अपने आप को माया का दास मान रहा था अब माया का दास न मान करके मैं अपने आप को जिसका दास था अब अपने स्वरूप को पहचान रहा हूं अर्थात मैं कृष्ण का ही विभिन्न अंश था और अब कृष्ण की ही मैं आराधना कर रहा हूं श्री कृष्ण का मैं विभिन्न अंश हूं और कृष्ण की आराधना कर रहा हूं ऐसी स्थिति में प्राप्त हो जाना इसका नाम ही मुक्ति है कृष्ण बहन दोषी दो माया हईते भय कृष्णोन्मुख भक्ते हिते माया मुक्त हय ये जीव भगवान का अंश है भगवान की भगवान का स्वरूप अंश नहीं भगवान की तट शक्ति है तटस्था शक्ति, शक्ति, शक्ति में शक्ति शक्तिमान में अवेद है उस तटस्था शक्ति का एक अंश है वो अंश भी विभिन्न अंश है माने स्वरूप का अंश नहीं है तटस्था शक्ति का ये एक अनुचित होकर के विराजमान है अनुचित है एकदम भगवान नहीं है एकदम भगवान कभी ही था ही एक नहीं एकदम ब्रह्म तो कभी था ही नहीं ब्रह्म की शक्ति रूप में ब्रह्म के साथ में ही जुड़ा हुआ था तथस्था नाम करके जो शक्ति थी उस शक्ति का यह एक वृत्ति एक अंश है शक्ति अपने आप में विभिन्न अंश है शक्ति स्वांश नहीं नाम नाम रूप लीला परकर ये तो कृष्ण के अपने ही स्वरूप हैं परंतु ये जीव नाम के जितने भी तत्व है ये भगवान के स्वरूप नहीं है ये उनके विभिन्न अंश है जगत भी विभिन्न अंश है और हम जीव भी भगवान के विभिन्न अंश हैं हम लोगों की स्थिति ऐसी नहीं है कि जैसे हथौड़ा लेकर के मिश्री के किसी एक पहाड़ को चोट मार के एक चिप्स उसकी अलग कर दी ऐसा नहीं है हम मिश्री के पहाड़ होते हुए भी कहीं चमक के रूप में उसके किसी उससे मिली हुई कोई दूसरी उस जैसी ही एक विभिन्न शक्ति के रूप में तटस्थता शक्ति के रूप में है और बिल्कुल अलग भी नहीं है क्योंकि सब कुछ ब्रह्म ही है तो हम ब्रह्म में ही अवस्थित हैं अनुभव नहीं करे हैं अनुभव न करना इसकी समस्या है ब्रह्म से कोई अलग थोड़ी हो गए हैं ब्रह्म तो सर्वत्र व्याप्ते है उसके अतिरिक्त तो कोई चीज है ही नहीं तो हम तो ये कहीं ब्रह्मसूत्रों में इस बात को कहा भी गया कि जीव जो है वो ऐसा नहीं है कि कहीं तक्षा और हथोड़ी इनके प्रहार से छेनी और हथोड़ी इनके प्रहार से किसी पत्थर के टूक को अलग निकाल करके दूर फेंक दिया हो दूर फेंकने की जगह ही नहीं है ब्रह्म व्याप्त है इसलिए हम ब्रह्म से दूर तो हो ही नहीं सकते हैं तो हम अपने आप को मानने लगे कि हम अलग हैं तो बद्धावस्था में भी हम ब्रह्म में ही हैं हमारी स्थिति तो ब्रह्म में ही है परंतु तो मानने की बात है हम अपने आप को अलग करके मान रहे हैं जिसके स्वरूप के निकट से हम अलग होकर के अनुभव कर रहे हैं मान रहे हैं या हमारा मानना दूर हो जाए तो कृष्ण बहिर्मुख होकर दोष हमारी प्रवृत्ति स्वरूप शक्ति में न होकर के अपने आप को पूर्ण बनने के लिए हम माया के कर्म के द्वारा अपने आप को पूर्ण करना चाहते हैं क्या अनुभव करें अरे मैं अभी पूर्ण नहीं हूं मुझे पूर्ण सुख की प्राप्ति करने के लिए चलो मुझे संसार के श्र चंदन बनता इनकी प्राप्ति हो जाए धन की प्राप्ति हो जाए या मुझे कहीं कर्म करूंगा तो सिर्फ चंदन बनता इनकी मुझे प्राप्ति हो जाएगी भोग सुख की प्राप्ति हो जाएगी तो कृष्ण के कृष्ण का आश्रय लेकर के यदि कर्म का मैं आश्रय लूंगा तो ऐसी स्थिति में मुझे माया देवी दंड देंगी जीव को दंड देंगी तो वही कहने कृष्ण बहिर्मुख दोषे कृष्ण का ही अंश है अंश होने पर भी कोई छेना हथोड़ी के द्वारा टूटा हुआ अलग अंश नहीं है रहेगा तो कृष्ण में ही परंतु स्वरूप से दूर होकर के ये जीव कहीं विराजमान था स्वरूप में था स्वरूप का अनुभव नहीं था स्वरूप से थोड़ा दूर होकर के ब्रह्म में ही ये जीव तो सर्वत्र विद्यमान है उसमें जीव कुछ दूर होकर के विराजमान हो गया कृष्ण से बहमुख हो गया बहुत जो होना है वही एक दोष है इस दोष को देख करके माया देवी इसको भय प्रदान कर रही हैं यदि यह श्रीमद् भागवत का आश्रय ग्रहण कर ले और कृष्ण कृष्णोन्मुख हो जाए तो इसके भय की निवृत्ति हो जाएगी क्या सुंदर बात एक पूरी जो आ, पद्धति है उस पद्धति को केवल एक लाइन में श्रीमंद महाप्रभु ने प्रकट कर दिया कितनी भाग्यता के साथ में कृष्ण बहिर मुख दो तत्वता बही नहीं है बाहर नहीं है तो बाहर हो ही नहीं सकते ब्रह्म के बाहर कोई वस्तु है ही नहीं सब कुछ ब्रह्म है ब्रह्म के बाहर कोई वस्तु हो नहीं सकती है तो बाहर नहीं है बल्कि बहिर है एक तो ये अंतर हुआ बाहर होकर के बहिर मुख्य ने का मतलब ये है कि पहले भी ब्रह्म का अनुभव नहीं था पहले तटस्थ होकर के विराजमान थे अब अपने आप को पूर्ण बनाने के लिए हम कर्म के द्वारा सिर्फ चंदन बनता आदि के द्वारा हम अपने आप को पूर्ण बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो बाहर कृष्ण के अतिरिक्त जो माया शक्ति का वैभव है उसके द्वारा अपने आप को पूर्ण बनाने का हमने प्रयास किया या तू शक्ति शक्ति है शक्ति का अंश है तटस्था शक्ति का उस ईश्वर की तो आराधना करने रहा है और मुझ माया की आराधना कर रहा है इसलिए एक चाटा मारूंगी दूर हटा दूंगी तुझे और चाटा मार रही है माया देवी परंतु तो फिर भी ये जीव हथपूरक माया से ही लिपट रहा तो कृष्ण की बहुमुखता का जो दोष था इसके कारण इसको दंड मिल रहा है परंतु फिर भी माया से ही लिपट रहा है ठाकुर कह रहे हैं ये तो बड़ी बेचारा पिटता ही रहेगा बालक ये माया बार बार जाएगा बार बार चाटा खाएगा तो जैसे कोई ढीठ बालक को मां पीट रही हो पीट रही है के कारण ही पीट रही है परंतु तो उसकी पिटाई दे करके पिता के हृदय में आ या या है। और पिता, चल चल क्यों पीट रहा है चल चल दूर हट तो जैसे पिता खींच करके दूर ले जाए ऐसे ठाकुर ने इस जीव की पिटाई दे करके करुणा में ठाकुर ने इस जीव को दूर हटा करके श्री गुरु वैष्णव श्रीमद भागवत के चरणार्विंद में दूर हटाने का प्रयास किया माया से लिपटने का प्रयास नहीं किया दूर हटाने का प्रयास किया तो उस समय माया से जब दूर हटा रही है तो तब ये जीव परम कल्याण को प्राप्त करेगा कृष्णोन्मुख भक्त हो थे जब कृष्ण की ओर उन्मुख हो जाएगा तो माया मुक्त होए ये माया से मुक्त हो जाएगा इसी को कह रहे हैं प्रमाण दे रहे हैं कि भयम द्वितीय सीशात अपेत विपर्यो स्मृति तन माया तो बुध आभे केशम गुरु गुरुदेव तात्मा बिल्कुल एकदम स्पष्ट पद्धति निरूपण कर रहे हैं भयम द्वितीय अभिनिवेशित स जिसका अंश था उस ईश्वर से की स्वरूप शक्ति से बिन जो वस्तु हैं उनको हम कहेंगे द्वितीय स्वरूप शक्ति को कहेंगे प्रथम द्वितीय वस्तु कहेंगे स्वरूप शक्ति से भिन्न जो वस्तु हैं स्वरूप शक्ति से भिन्न दो वस्तु हैं या तो तटस्था शक्ति जीव या बहरंदा शक्ति मार यह जीव या तो आत्मकेंद्रित हो कि मैं विभू हो जाऊं मैं भर जाऊं यह भी द्वितीय अभिनिवेश हुआ मैं कृष्ण की सेवा करूं ये भाव छोड़ के मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त ईश्वर हूं यह भाव को प्राप्त कर ले या माया के द्वारा सुख को प्राप्त करने का प्रयास करे यही हो गया द्वितीय अभिनिवेश तीन ही तत्व हैं एक तत्व है ईश्वर दूसरा तत्व है जीव तीसरा तत्व है माया ईश्वर को छोड़कर के शेष दो वस्तुएं द्वितीय वस्तु हुई उन द्वितीय वस्तु में माने या तो जीव में अपना अभिनिवेश हो कि मैं सुख भोग यह वस्तु है तो ये मेरी जेब में आ जाए मैं इसका स्वामी बन जाऊं तो या तो अपने में अभिवेश हुआ या ये वस्तु सबसे ज्यादा मेरे पास में हो मैं इसका स्वामी बनकर के नियामत बनकर के विराजमान हूं यह विचार करे तो कर्म के द्वारा अपने आप को पूर्ण करने का प्रयास या ज्ञानी के द्वारा अपने आप को ईश्वर बनने का प्रयास ये दोनों वस्तु की जाएंगी तो उसका नाम होगा द्वितीय अग्निवेश और द्वितीय अग्निवेश करने पर भयम भय की प्राप्ति होती है भयम द्वितीय तस्थात अपेत ये जीव ईश्वर से दूर हो रहा है माने जिसका वो अंश था उसके साथ में तो जुड़ नहीं रहा है उसका अनुभव पहले उसको नहीं था परंतु तो उसने यह कभी कोशिश नहीं की कि मैं किसका अंश हूं यह पहचानने की कोशिश नहीं की उसने सामने देखी जो माया उसको या अपने आप को जो देखा सबसे पहले देखा अपने आप को फिर देखा अपने से भिन्न फिर तीसरी बार देखेगा ईश्वर को गर्भ में बालक है सबसे पहले अनुभव करेगा क्या कि मैं हूं फिर गर्भ में से ही वो देख रहा है कि मुझसे भिन्न सारा संसार है तो माया को देख रहा है तब बड़े कठिन में तीसरा उसके मन में विचार आएगा कि मुझे और जगत को बनाने वाला कौन है जी किसने मुझे बनाया किसने जगत को बनाया हम सबको नियंत्रित करने वाला कौन है ये ये विचार तीसरा आएगा तो जो प्रथम वस्तु है उसका विचार सबसे बाद में आएगा पहले अपना आएगा फिर भोगी पदार्थ का विचार आएगा फिर अपने रचनाकार का उसके मन में विचार आएगा तो द्वितीय वस्तु माने जो रचनाकार है उससे भिन्न अन्य वस्तु में उसका हुआ तो उसको भय की प्राप्ति होगी क्योंकि ईशात अपेत ईश्वर से, से वह अपेत माने दूर हो गया उपेत माने मिलना और अपेत माने अलग होना मैं ईश्वर से अलग हूं और अलग ईश्वर बन करके बैठू ये उसके हृदय में जब विचार आया ईशात इश, अपेत मैं स्वरूप शक्ति से भिन्न हूं और मैं ही ईश्वर बन जाऊं यह विचार जब आया तो विपर्य उसमें विपर्य की प्राप्ति होगी उसका स्वरूप तो था सचित आनंद जीव कोटि का सचित आनंद ईश्वर कोटि का सचित आनंद नहीं स्वरूप कोटि का नहीं ईश्वर कोटि का जीव कोटि का जो सचित आनंद था वो उसका स्वरूप था ईशात विपर्य और विपर्य क्या है कि मैं दे देहाध्यास उसे प्राप्त हुई और स्मृति स्मृति का तात्पर्य है कि वह अपने भी जो तटस्था शक्ति का सचित आनंद रूप था उसकी भी अस्मर्ति, उसको भी भुला दिया उस ईश्वर से जैसे ही वह अलग हुआ दो वस्तुएं उसमें उत्पन्न हो गई रिएक्शन में दो वस्तुएं आईं पहली वस्तु थी कि वह विपर्यय माने उसे भ्रम हुआ कि देहो हम देहास की प्राप्ति हुई और दूसरा जो दुर्गुण उसमें आया वो दुर्गुण आया अस्मृति ही मैं जो सचित आनंद जीव था मैंने तथस्था शक्ति का जो सचित आनंद रूप था उसको उसने भूल भुला दिया स्मृति हो गई ये क्यों हुई तब माया आता माया देवी के प्रभाव से ये बात हुई अब क्या किया जाए माया देवी उसको बराबर पीट रही है तब बच्चे को मां के द्वारा पिटता हुआ देख करके यदि मां पीट रही है हृके के लिए कल्याण के लिए परंतु तो पिता को सहन नहीं पिता भी तो बासलवान है उसको सहन नहीं हो रहा है वो क्या अरे क्यों पिटे जा रहे हो पिटे जा रहे हो जबरदस्त चल अलग तो पकड़ करके जैसे दूर हटाए ऐसे ही श्री प्रभु ने जीव के ऊपर कृपा करने के लिए श्रीमद भागवत गुरुदेव और वैष्णव इनको पृथ्वी पर भेज दिया तब तो माया आता माया के कारण इसको विपर्य माने देहाभ्यास और स्मृति माने अपने स्वरूप की विस्मृति की प्राप्ति हो रही थी उनके भय से दूर करने के लिए कृपालु श्री प्रभु ने माया से इस जीव को हटाने के लिए जब गुरु वैष्णव भागवत भेजे तो बुद्ध आभजे तम एक बुद्धिमान व्यक्ति का यही कर्तव्य है कि वह स्वरूप शक्ति के अंशुरूप श्रीमद् भागवत का श्रीमद् गुरुदेव का श्री नाम का आश्रय ग्रहण करे माया शक्ति के आश्रय के द्वारा वह अपने आप को पूर्ण करना चाहेगा तो उसकी पिटाई होती ही रहेगी इसलिए तम एक ईशम एकमात्र रक्षा करने वाले जो ईश्वर हैं उनका वह भजन करे अब वो भजन कैसे करेगा उसके लिए निरूपण कर दिया तो ठाकुर ने कृपा करके गुरु वैष्णव भागवत इनको पृथ्वी के ऊपर जीव के लिए स्थापित कर दिया अतः गुरु देव आत्मा ये गुरु रूपी गुरुदेव रूपी आत्मा माने अपने ही स्वरूप को उन्होंने कृपा करके पृथ्वी के ऊपर स्थापित किया उन गुरुदेव का आश्रय ग्रहण करके ये जीव माया के भय से निवृत्त हो जाएगा बड़ा सुंदर श्लोक श्री कवि योगेश्वर कर रहे हैं कि माया से बंधन की निवृत्ति कैसे हो कह रहे हैं कि भयम द्वितीय से भिन्न जो तटस्था शक्ति और बहरंगा शक्ति है उस तटस्था शक्ति या बहिरंगा शक्ति में यदि अविनवेश हो अर्थात ये जीव दो अपने आत्म स्वरूप का मैं बोध करूं और मैं ही मुख्य हूं जीवात्मा मुख्य है ये विचार कर ले तो उसे भाई की प्राप्ति होगी क्योंकि ऐश्वर्य आते ही माया उसे फिर घेर लेगी और माया में यदि अभिनिवेश होगा तो चौरासी के चक्कर में ही घूमता रहेगा इसे द्वितीय वस्तु में अभिनिवेश होने पर इसको माया देवी भय दे रही हैं यह जीव ईशात स्वरूप शक्ति ईशात्मा नेश की स्वरूप शक्ति से इसमें ईश्वर से अलग नहीं है ईश्वर में तो सदा रहेगा ही ब्रह्म में तो सदा रहेगा ही परंतु ईशा अपेत ईश्वर की स्वरूप शक्ति से यह अपेत मानी दूर हो गया है और जब वस्तु के द्वारा अपने आप को पूर्ण करना चाह रहा है तो इसमें दो दोष माया के कारण आ गए एक तो विपर्य और एक स्मृति अपने स्वर्म को तो भुलाया सचित जो जीवात्मा का शक्ति का स्वरूप था उसको तो भुलाया और मैं दे या दे ध्यास इसे प्राप्त हो गया जैसे एक जादूगर अपने हाँ से का कड़ा उतारे इकट्ठा करके सबको दिखाए देखो जी तुम देखो तुम देखो तुम देखो क्या है सब कहेंगे लोहे का कड़ा है तो नहीं ये कुछ और है ध्यान से देखना मैं कहीं हाथ की सफाई नहीं करूं सावधान भी करेगा और फिर उस लोहे के कड़े को हाथ में लेकर के कुछ मुनि मन में गुनगुनाएगा छू मंत्र देवी का जनता के आकाश में उसने उछाला और टप देसी उसके हथेली के ऊपर नाचता हुआ एक सोने की गिन्नी आकर के नाचने लगी हथेली पर जादूगर ने दो काम किए एक काम किया आवरण दूसरा काम किया विक्षेप माया की दो वृत्ति है आवरण और विक्षेप आवरण शक्ति ने जीव के सचित आनंद रूप को छिपाया और विक्षेप शक्ति ने लोहे के कड़े को सोने जैसा भ्रम पैदा कर दिया सोने का सिक्के का भ्रम पैदा कर दिया ऐसे ही माया ने जीव के सच्चित आनंद रूप को छिपाया और मैं देव हूं या मैं प्रकृति हूं या अध्यास उसमें उत्पन्न कर दिया अब इस अध्यास को दूर करने के लिए ठाकुर ने जब उसके जादू को काटना चाहा, तब क्या किया गुरुदेवतात्मा गुरु रूपी गुरुदेव रूपी आत्मा माने अपने स्वरूप को ही पृथ्वी पर भेज दिया और जब गुरुदेव आए तो गुरुदेव के प्रभाव से तन माया को तो बुध आभे तम गुरुदेव ने जब दृष्टि दी तब तम उसने ईश्वर का आराधन किया किसी योगी ने सिखाया नहीं ये तो मैसमरीज में है ये तेरी आंखों को भ्रम हुआ है ध्यान से देख अरे ये तो वो लोहे का सिक्का है मुझे दिख रहा है सोने की तरह से सोने का सिक्का ये नहीं है अरे सोने का सिक्का इसके पास में होता तो चौराहे पे खड़े होकर के ये जादू को करता वो तो घर तो में ही सोने के सिक्के बनाता रहता तो अपने आनंद करता ये केवल मेरी दृष्टि को विमोहित कर रहा है ये दृष्टि आने पर जैसे पुनः पहचान जाता है उस भ्रम से मुक्त हो जाता है ऐसे ही श्री प्रभु गुरुदेव की कृपा से कृपा करते हैं दैवी ऐशा गुरुमयी मम माया दुरस्त्या मेरी माया बड़ी दुरस्त्य है है भगवान की शक्ति वो भी परंतु तो मा में भी ये जो मेरी शरणागति ग्रहण करता है वो ही इस माया को तरता है अन्यथा जीव तर नहीं पाएगा जो दुरस्त है उसको तो पार किया ही नहीं जा सकता उसके लिए प्रयास व्यक्त जो वस्तु ऐसा रोग है कि जिसकी कोई इलाज है ही नहीं तो फिर उसका इलाज क्या करना फिर तो चुपचाप होकर के बैठो नहीं नहीं इलाज है जो मेरी शरणागति ग्रहण करेगा उसका कोई बढ़िया योजक आयोजक मिल जाए तो वह उसका प्रयोग कर लेगा क्योंकि जितने भी रोग हैं उनकी कोई ना कोई वैद्यक में औषधि जरूर है कभी भी कोई भी वस्तु वह ऐसा नहीं है अमंतरम अक्षरो नास्तिक नास्त मूलम अनौषधम अयोग्यो पुरुषो नास्ति योज का दुर्लभ नीति कहती है कि कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र नहीं हो सारे अक्षर ऐम ह्रीम नाम रम दम सारे अक्षर कोई न कोई मंत्र है तो अमंत्र अक्षरो नास्ति कोई भी अक्षर अमंत्रो अक्षरो नास्ति अमंत्र नहीं है सारे अक्षर समंत्र होकर के ही विराम अमंत्र अक्षरो नास्तिक अमंत्र अक्षर नहीं है नास्ति मूल मान औषध एक भी घास की पत्ती ऐसी नहीं है जो किसी ने किसी रोग की औषधि नहीं हो जितने भी रोग है उन सबकी औषधि विद्यमान है परंतु योजक का सत्र, कोई पहचान जाए तब की बात है योजक दुर्लभ है उसका औषधि तो है रोग है तो उसकी औषधि भी है ऐसे ही सजीव को यदि रोग हुआ है तो भले मम माया दुरस्त मेरी माया दुरस्त्य है परंतु दुरस्त्य का तत्व ये नहीं है कि वो कभी दूर होगी नहीं उसकी भी औषधि है रोग है तो औषधि बनाई गई है औषधि क्या है बोले हम बताते हैं औषधि यह है कि भी भी ये माया होने पर भी। जो मेरी शरणागति ग्रहण कर लेगा वो इस माया से पार हो जाएगा ये ठाकुर ने उपदेश दिया भक्ति बिन मुक्त नहीं भक्ति से मुक्ति है भक्ति के बिना मुक्ति नहीं है भक्ति के द्वारा ही मुक्ति की प्राप्ति होगी इसके लिए ये निर्विंदा मुख्य मानना ये श्लोक और ये श्रेय भक्ति मुदस्त ये जो श्लोक हैं ये श्लोक इनकी व्याख्या पहले की अभी अभी की हुई थी यही व्याख्या ये पतन चलो नाद्रित्व लंग्रह इसी श्लोक को दोबारा प्रस्तुत कर रहे हैं कि वे लोग फिर से नीचे गिरते इस प्रकार भक्ति से भी मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है कोई लोग ज्ञान के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति बताते हैं परंतु तो ज्ञान के द्वारा मुक्ति की शुद्ध भक्ति नहीं है तो केवल ज्ञान के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति नहीं है यदि ये सिद्धांत है तो अपने आप ये बात सिद्ध हो गई कि कृष्ण आत्मा रामाश्च मुग्रह था कृष्ण में जो आत्मा रामगण है वे भी अहित की भक्ति करते हैं भक्ति सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान है गौर गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद गौर हरी वो जय जय श्री राधेशन बिहारी लाल की जय राधा बिहारी दे दे देव की दे जय